नमस्कार मैं हूँ विश्वजी आप सुन रहे हैं इंडिया मधुबन नाइन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम हम दम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लगों पे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 और विमल अग्रवाल जी से हम लोग आज के शो में बातें करेंगे उनकी कहानियों को सुनेंगे उनके जीवन के कुछ खास प्रेरणादायी प्रसंग हम सुनेंगे आज संडे है और आप एक बज चुका है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं आप अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए ताकि आपको अच्छी तरह से सुनाई दें और आप इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएँ तो चलिए आप सभी की तरफ से सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में विमल अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है अभी धन्यवाद <laughs> आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं आपके स्वागत में यह चंद तालिया और उसके साथ में मैं चाहूँगा विमल अग्रवाल जी आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए जी क्या है मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ और एक समय में हम लोगों के पास भी कुछ भी नहीं था हमारे पिताजी लोग हम पिता लोग लो पीएचई में बोरिंग की ठेकेदारी करते थे और बाजार हाट का काम करते थे जी। है न फिर ज़िंदगी में एक और मोड़ आया जब आ, 1975 में इमरजेंसी लग गई उसमें हमारे पिताजी राजनीतिक बंदी के रूप में गिरफ्तार कर लिए गए उनके ऊपर में मिसा लगा दिया गया करीब उन्नीस महीने तक वो जो है न मतलब जेल में रहे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय और उन्होंने पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दी थी उस समय हमारे घर में ऐसे तो हम लोग चार भाई हैं लेकिन बड़े भैया पहले से ही अलग थे और हम तीन भाई में से एक भाई थोड़ा सा उतना रिस्पॉन्सिबिल नहीं था हम दो भाई ही हमारे पास में कुछ भी नहीं था हमारे पिताजी एक ही चीज़ बोल के गए थे कि बेटा मैंने जो है ना जीवन में पैसा तो नहीं कमाया है इज्जत कमाई है इस इज्जत को जो है बचा के रखना भले पानी पी के रह जाना पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना तो उस उस समय तक मेरे में बचपना था फिर धीरे धीरे जो है मैं चोटी आई उस समय 19 महीने के अंदर में बहुत मैं चोटी आ गई और इमरजेंसी के बाद जब हमारे पिताजी बाहर आए तो हमारा जो है प्रोग्रेस वहीं से शुरू हुआ तो जब हम बाजार बाजारहाट करते थे शादी तो मेरी हो गई थी पहले तो हमारे प्रेरणा सोच जो है ना हमारे फादर अनला ससुर जी जुगल किशोर जी जो आज अब इस दुनिया में नहीं हैं उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि लाला जी कुछ बैठा काम करो क्या है हफ्ते में तीन चार दिन ठेकेदारी में चले जाते थे और तीन चार दिन कपड़े का बाज़ार हाट करते थे फिर दो चार महीने के बाद में फिर वो आए मेरे पास में फिर बोले लाला जी कोई बैठा काम करो तो उनकी प्रेरणा से मेरे पास में जो पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल थी उसको बेच बेच के मैंने जो है कलकत्ता जाके वहाँ से काम चालू किया और काम धीरे धीरे बढ़ता गया और जब काम बढ़ते गया तो सबसे पहले मैंने जो है बाजार हाट का काम बंद कर दिया फिर उसके बाद में काम हमारी मेरी श्रीमती जी है ये भी मेरी एक प्रेरणा स्रोत है इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सहयोग दिया और पूरे मतलब दुकान के काम को उन्होंने जो है ना स्टैंड उन्होंने ही दिया क्योंकि मैं तो ठेकेदारी बाजार में चला जाता था मेरे पास तो टाइम ही नहीं था फिर काम बढ़ते गया फिर जब मैंने ठेकेदारी भी बंद कर दी और आज जो मैं हूँ जो भी हूँ मैं या तो अपनी श्रीमती पुष्पा देवी की जिनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे ससुर जी जुगल किशोर जी जो आज इस दुनिया में नहीं है उनकी बदौलत जो है मैं और यही से हमारा जो है और उसके बाद में एक बार ज्ञान काल में ही हम लोग घूमने गए थे तो ये द्वारकाधीश वगैरह गए थे तो यहाँ भी आ गए थे माउंट आबू में घूमने हम लोग आए थे और यहाँ तीन दिन रहे थे और उसके बाद में फिर जो है ना हमारी लाइन भी बदल गई और फिर ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ गए और <laughs> जी जी जी अभी वर्तमान में परिवार में कौन कौन है आपके साथ अभी परिवार में माता जी हैं करीब नब्बे साल की हैं अच्छा और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दो लड़की हैं दोनों की शादी हो गई थी एक की शादी किसी कारण से डिवोर्स हो गया और एक लड़का है उसकी भी शादी हो गई है और उसके बच लड़की है मतलब पोती है हमारी हुँ, हुँ, बस अभी बीच नहीं मंबर है बाकी सब अलग अलग भाई लोग अच्छा अच्छा तो चलिए विमल अग्रवाल जी से हमारी बातें हो रही हैं और उन्होंने अपने बारे में शॉर्ट परिचय दिया परिवार के बारे में बताया और विमल जी आपका अभी एज कितना है रनिंग और इस एज में भी आप हेल्दी वेल्दी और एक्टिव कैसे रहते हैं मैं 60 ईयर कम्प्लीट हो गया मेरा 2 जुलाई को अंठावन का मेरा बर्थडे है आ, और मेरे को नवंबर 2000 हज़ार में सैटिका सिल्प डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद से मैं दो दो महीना तीन बार 2000 में 2003 में 2005 में मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में था मैं चूँकि घर का मैं ही मेन था तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया था कि जो आता था वही बोलता था इसका इलाज नहीं है तो फिर एक बार एक मित्र मैं उमरिया जा रहा था जो शेरा भाई करके हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब नसों के जानकार हैं और वो हल्की फुल्की नस इधर उधर बैठ जाती है उसको ठीक कर देते हैं तो ट्रेन में हमारे को एक शक्ति से एक भाई मिल गए मुकेश शर्मा वो बोले हरिद्वार चलो बोले रामदेव बाबा के पतंजलि में मैं एक बार होके आया हूँ फिर उनके साथ हम लोग रामदेव के बाबा के आश्रम गए वहाँ वहाँ उनके जो बैद वगैरह हैं उनसे मिले और उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको योग करना होगा बोले और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है और 2005 से मैं आज तक रामदेव बाबा के प्राणायाम करता हूं और उसकी बदौलत में एकदम खत्म नहीं होगा ये खत्म नहीं होगा तो इसमें दिक्कत है क्या आती है इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे मौसम है मैं पंद्रह दिन मान लो व्याया नहीं किया पंद्रह दिन व्यायाम नहीं किया तो फिर मेरे को जो है ना पीठ वगैरह में जो है ना नसों में है ना जैसे बाउटापन बोलते हैं ना उस टाइप का आता है अब नस चढ़ जाती है एक नस के ऊपर में नस चढ़ जाती है तो एक मिनट के लिए तो ऐसा लगता है जान निकल गई है ना तो मैं उसके ऊपर में थोड़ा सा व्यायाम के बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा ही जाऊँ क्योंकि मैं दो तीन बार डॉक्टरों के पास गया नागपुर भी एम कराया मैं रायपुर भी एम आर हर डॉक्टर तो एक ही कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा हाँ हमारे कोरबा के और बिलासपुर के डॉक्टर है वही बोलते हैं कि आप ऑपरेशन नहीं करना है अपने को। और वो मेरे को पूछे एक बार, मैं अपने उन्होंने बोला मेरी फाइल देखी फाइल देखने बाद बोले ऊपर से नीचे तक मेरे को देखा और बोला ये फाइल आप ही की है मैंने बोला सर मेरी है आप तो बिल्कुल अच्छे पुष्ट लग रहे बोले क्या राज है आपकी सफर तो मैं बोला मैं रामदेव व्यायाम करता हूँ तो बोले रामदेव का व्यायाम करते हो तो क्यों पीछे पड़े हो ऑपरेशन के और थोड़ा सा बढ़ा दो बोले अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो बोले हम तो काट पीट देंगे बोले उसके बाद में आपको घुमना आग, भी आपको घूमना मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक व्यायाम तो करना ही पड़ेगा बोले तो अभी से ही करते रहो बोले ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो बोले नहीं। नहीं। नहीं। तो रामदेव के व्यायाम करता हूँ मैं और बढ़िया हूँ <laughs> कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दवाई नहीं खत्म है अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त सुन रहे कार्यक्रम को उन्हें भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कई बार चीज़ें जो है हमारे बीच में ऐसी आ जाती है जिसके लिए ऑपरेशन एक आखिरी इलाज रह जाता है लेकिन फिर भी उसके साथ में अगर हम कुछ जब भी बीमारी होती है तो तीन चार जगह दिखाने से एक आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली में बीमारी है क्या पहली बात तो बीमारी को समझना ज़रूरी है और समझने के बाद उसको कैसे ठीक किया जाता है लेकिन इसके बावजूद कुछ विकल्प हमारे पास है जैसे कि हम लोग व्यायाम कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं योगासन कर सकते हैं अगर इससे भी हमको राहत मिलता है तो जब ऑपरेशन के बाद यही चीज़ें फिर करके अपने आप को मेंटेन करना हो तो बिना ऑपरेशन के भी हम लोग इन चीज़ों को करते हुए अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कि कई बार मुश्किलें हमारे जीवन में आती रहती हैं लेकिन हम उसके लिए यही सोचते हैं कि कैसे वो ठीक हो जाए ठीक होने के लिए हमें अपनी मुश्किलों को दूसरों के साथ शेयर करना भी आना चाहिए तब जाके वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाती हैं और ठीक से हमें पता भी चल जाता है और हम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर जीवन की कहानी है जैसे कि कहता है हर हाँ चीज़ में जैसे कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है इस जगत में लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आती हैं जाती हैं कुछ सीखते हैं कुछ हम लोग अनुभव लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में चलती रहती हैं लेकिन इसके साथ में हमें जितना अपने अंदर की बात शेयरिंग करेंगे उतना ही हमें उसका सुखद अनुभूति हम कर पाएंगे और एक अच्छा मार्ग हमें मिल जाएगा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चार साल पहले आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े और वहाँ का भी आपको नॉलेज आपके पास है जिसकी वजह से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और यात्रा के बारे में आपने बताया द्वारकाधीश आप गए थे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे पढ़ाव में कौन सी चीज़ें आपसे हम लोग सुनेंगे तो आइए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का सुनते एक बार ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइनटी सुनते रहो मुस्कृत रहो हाँ। बनती है तारीफ तेरी निकली है दिल से आई है बन के लब पे ये गाथा द्वारिकबाले कृष्ण कन्हैया आया हूँ तेरे मंदिर के द्वारे I shouldn't have done it. कन्हैया बड़ा तू मेरे रात्या बड़ा तू रात्या जुदा इंसान सारे सभी तुझको को है प्यारे सुने पर याद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ा या सोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा जाने सारी दुनिया दो दिन की दुनिया दुनिया ये गुलशन सब भूल का थे तू सब कमाली श्याम पुकारे मीरा गिरधर बोले पुकारेरा गिरधर बोले यशोदा लाल बनके, नटकट नंशी बोले चले आते हैं दौड़े दुखु किस्मत है तोड़े। ये हर राही की मंजिल ये हर कृष्ण का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने ने संभाला आए खाली न जाए ये गम की रातें रातें ये काली इनको बना कृष्ण का नहीं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में विमल अग्रवाल जी हैं सिस्टी रनिंग है और एल डी है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होते हुए भी वो अपने आप को रामदेव बाबा का जो विशेष योगा सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं लेकिन अपने आप को मैंटेन कर रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जीवन में कई आते हैं जाते हैं लोग क्योंकि एक साठ साल के बाद चीज़ें जो है काफ़ी बदल जाती हैं और लोगों का भी हमारे और देखने का नजरिया जो है एक अनुभव व्यक्ति के पास है इस वजह से लोग आपसे राय सलाह भी करते होंगे पूछते भी होंगे तो इस 60 साल के अंतराल में आपने कई लोगों को सुना होगा देखा होगा पढ़ा होगा तो मैं चाहूंगा कि जो आपको ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं मोटिवेशन जिनसे मिला हो उनकी कहानी को पढ़ या उनके जीवन को देख ऐसे लोगों के बारे में बताइए हमारा मित्र है अशोक वंशा वो बहुत उदार दिल के हैं और उनको मालूम है कि मैं इसको पैसा दूंगा मेरा पैसा नहीं आएगा उसके बावजूद भी उसको देते हैं और मैं उनको बोलता हूं तो उनके साथ में उनके संपर्क में रहने से जो पहले मेरा भी जो है व्यवहार उतना अच्छा नहीं था लोगों के प्रति या देने लेने के प्रति या कहीं अपने को मान लो कोई धार्मिक उस में खर्च करना है तो उसमें मेरा व्यवहार पहले उतना अच्छा नहीं था अब उनके साथ में रहने से धीरे धीरे जो है दिल बड़ा होता जा रहा है और सामाजिक धार्मिक कार्यों में कुछ इन्वेस्ट भी हो रहा है और परमात्मा की बड़ी कृपा रही है कि अभी करीब 9-10 साल पहले परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बनाया शक्ति में एक राधा कृष्ण मंदिर के लिए हम 2005 में हमारे गुरुजी जी पंडित मुकेश शास्त्री जी मथुरा वाले वो तो बार बार बोलते थे कि शक्ति में अपने को कुछ मंदिर बनाना है उसके लिए कोई जगह चाहिए जगह बहुत खोजी बहुत प्रयास किए नहीं मिली मेरे पास थी एक साढ़े दस स्क्वायर फुट का एक प्लाट था मैं बोला इसमें अगर बन सकता है तो अपन इसमें बना लेते हैं तो फिर ऐसा प्रयास करके और उन्होंने सहमति दे दी और आज करीब तीन साल हो गए उस मंदिर की प्राणतिष्ठा हुए मंदिर बनाने में सात वर्ष सा लगा जिसमें जो है पांच देवता हैं राधा कृष्ण ये हैं एक साइड में दादी रानी सती है दूसरे साइड में श्याम बाबा हैं और सामने फ्रंट साइड में भी दो साइड में एक में शिव परिवार है शंकर परिवार बोलो शिव परिवार बोलो और एक साइड में हनुमान जी हैं ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर में मंदिर है और ग्राउंड फ्लोर में पाँच कमरे हैं और चार फुट का करीब हाल है तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम धार्म, धार्मिक है सामाजिक है हो जाते हैं मीटिंग वगैरह भी कुछ नेता लोग आते हैं वो लोग मीटिंग वगैरह करते हैं कुल मिला जो है ना एक शक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज एक स्पेस हो गया पहले क्या है एक ही स्पेस था अपने पास में शक्ति में एक मारवाड़ी जन समिति धर्मशाला नाम से आज एक राधा कृष्ण मंदिर भी एक अफ्सर उनके सामने में हो गया और लोगों की समस्याएँ बहुत हद तक उसमें कम हुई है और वो मंदिर भी जो है ना परमात्मा ने जो है न मेरे ऊपर बहुत कृपा की और वो आज मंदिर बड़े अच्छे से चल रहा है मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ मैं सात साल मैं अध्यक्ष रहा फिर उसके बाद मैं मेरे को बोले कि भाई मैं बोला दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए तो दूसरे को अध्यक्ष बनाया बोले हम आपको संस्थापक से सम्मानित कर रहे हैं बोले आप हमारे आदर्श रहेंगे संस्थापक के रूप में और फिर अभी एक साल से फिर मेरे को बोले कि नहीं आपको कुछ ना कुछ तो बनना ही है तो मैं भी सचिव हूँ समिति का सचिव चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर खुशी हो रही होगी तो आइए जैसे कि मैंने कहा कि ये तो एक आपका जो है मंदिर का निर्माण की बातें आपने बताया शक्तिपीठ के बारे में उसके साथ ही जो लोगों से आपने बातें की या जिनको पढ़ा हो ऐसे प्रेरणा स्रोत कौन रहे उनके बारे में बताइए हमारे प्रेरणा स्रोत जो है जैसे जा, मंदिर बनाए तो मंदिर में बहुत लोगों के पास में गए दो करोड़ रुपया लगा तो हमारी शक्ति तो छोटी जगह है तो हमारे ओम प्रकाश बंसल जी हमारे भाई ही समझ लीजिए रिश्ते रिश्ते में तो नहीं है लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरणा दी हर बार बोलते थे कि कहीं कोई चीज़ की दिक्कत हो कभी कोई भी बात हो बीमल मेरे से शेयर करना जो भी पैसे की कमी पड़े मेरे से ले लेना मंदिर का तुरंत प्राण प्रतिष्ठा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो और 10 लाख लगे, 20 लाख लगे 50 लाख लगे बोले और तुम्हारे ऊपर में कोई उसका वो नहीं रहेगा बोले नहीं। कि तुम आज ही देना है या कल देना जब होगा तब देना बोले ऐसे करके वो हमारे भी जो है ना इस मंदिर के निर्माण में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और ऐसे तो हमारे मंदिर में आज हम लोग इक्कीस ट्रस्टी मेंबर फाउंड्री मेम्बर बने हुए हैं जिसमें जगदीश बंसल जी हैं अमर अग्रवाल जी हैं एक इंजीनियर हमारे आर्किटेक्ट कोरबा के योगेश गोयल जी हैं ऐसे करके इक्कीस लोगों की कमेटी बनी है और सबके सामंजस्य है और सब का मार्गदर्शन मिला सहयोग मिला और जिसकी बदौलत आज जीवन में भी तरक्की हो रही है वो कहते हैं ना कि आप परमात्मा बोलते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ तो हज़ार कदम मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूँ <laughs> तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी बदौलत आज जीवन में भी तरक्की हो रही है <laughs> विजय अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुनने में आती हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से एक छोटे से जगह में इतना बड़ा निर्माण का कार्य पूरा करना और उसे अच्छी तरह से मैंटेन करना ये भी अपने आप में कला है और इसके साथ में एक और बात पूछना चाहूँगा आपकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई वगैरह कहा और कितने तक आपने पढ़ाई की उसकी पढ़ाई लिखाई तो हमारी ज़्यादा हुई नहीं उस समय तो क्या था हम लोग एकदम कमजोर थे कुछ हुआ नहीं हम लोग बी फाइनल तो मैंने नहीं कर पाया क्योंकि जब जैसे फर्स्ट ईयर का हमारा रिजल्ट मेट्रिक का रिजल्ट आया 25 जून को रिजल्ट आया 26 जून को पचहत्तर को इमरजेंसी लग गई हमारे पिताजी राजनीतिक विशाबंदी के रूप में जो है नज़रबंद हो गए अब घर में मैं और हमारे भाई जगदीश हमदोई जवाबदार थे घर में कुछ था नहीं हमको कोई एक हज़ार देने वाला नहीं था उस समय है ना तो पिताजी बोलते थे कि तेरे बहुत पढ़ना है तेरे बहुत पढ़ना है तो हमारी क्वालिटी तो 45 परसेंट की थी 45 चालीस पचास परसेंट के अंदर में रहते थे तो मैं उनको बोलता भी था कि अभी तो आपकी सरकार आ गई है जनसंघ के संस्थापक थे हमारे पिताजी जो भारतीय जनता जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपने छत्तीसगढ़ में इसकी सरकार बनी पटवा जी मुख्यमंत्री थे मैं बोला देखो कुछ करो मेरे लिए <laughs> अब, मेरी इसमें बिजनेस में तो रुचि थी नहीं शुरू में मैं चाहता था कोई जॉब करूँ गवर्नमेंट सर्विस करूँ मैं बोला आप तो बोले नहीं नहीं बोले मैं आपका इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा बोले हमने अपना जो जीवन जो है वो सिर्फ सेवा के लिए देश सेवा के लिए दिया है और मैं किसी से आपकी कोई सिफारिश नहीं करूंगा आप में योग्यता हो तो आगे बढ़ो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जो है ना पढ़ाई छोड़ दी समझ लो मैं बोला अपनी क्वालिटी फै मतलब योग्यता तो ऐसी है नहीं कि आ, अपने को कहीं जॉब मिले बस पचहत्तर अस्सी नब्बे नंबर आए तो फिर मैंने और भी दो तीन बार फिर प्रयास किए मैंने सेकेंड ईयर भी मैंने पास किया करने के लिए लेकिन फाइनल में चार बार मैं प्रयास के एडमिशन लिया फिर मैं व्यापार में जुड़ने के बाद में फिर पढ़ाई नहीं हो सकी बस वो ही रुक गई वो पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी फिर तो व्यापार शुरू किया आपने? हाँ व्यापार एक व्यापार की भी मेरी एक लंबी कहानी है जी जैसे मैं पूर्व में बताया था कि एक राजदूत मोटरसाइकिल थी मेरे पास पुरानी उसको बेच के मैं कलकत्ता गया था और कलकत्ता उस समय हमारे अंकल बैजनाथ थे वो अच्छे जानकार थे और ग्यारह हजार में भी मैं लेके गया उसमें भी दो बचा के ले आया था नौ से व्यापार स्टार्ट किया था और बोलते हैं ना सच ईमानदारी सच्चाई सफाई हो तो हर काम में सफलता मिलती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे जो है तो सफलता मिलती चली गई मिलती चली गई और आज परमात्मा की दया से हाथ खुला है कोई दिक्कत नहीं है कमा खा के भी जो है ना कुछ न कुछ बचत कर लेते हैं और कहीं भी कुछ भी प्रकार से सहयोग करना हो डोनेसन देना हो दान देना हो या और अन्य जगह पर खर्च करना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर मोटिवेशन मिल रहा होगा कि किस तरह से हमें अपने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने आप को ही झोंकना पड़ता है अपने आप को ही मेहनत कराना पड़ता है दूसरों के आश्रय से कुछ नहीं होता इवन अपने परिवार के लोग भी कभी कभी इन चीज़ों में हमको हेल्प नहीं करता लेकिन फिर भी हमें अपना मेहनत खुद करना है जितना कहते हैं कि अपना हाथ तो जगाना नाता <laughs> तो जितना अपन खुद होकर मेहनत करते हैं और उससे हम लोग जो भी करते हैं तो एक अनुभव हमारे पास साथ में जुड़ जाता है जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं नया कार्य ही करते हैं तो हम लोग को लगता है कि मिलेगी सफलता नहीं मिलेगी ये तो एक अलग अपनी विचारधारा बनी रहती हैं लेकिन जितना हम लोग हार्डवर्क करते हैं उतना ही हमारा अनुभव बढ़ता जाता है हमें समझ मिलती जाती है और फिर उस समझ के आधार पर अनुभव के आधार पे हमें सफलता भी बहुत जल्दी मिल जाती है हाँ कभी कभी देर हो जाता है लेकिन देर सफेर चीज़ें जो है आप अगर कंटिन्यू मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं तो आपकी जो है मेहनत रंग लाती हैं जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं हाँ एक बात है कि ईमानदारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि गुणों के माध्यम से ही आप सफलता हासिल करते हैं अगर आप गुण चारित्र नहीं हैं तो फिर बाद में आपके जीवन में सफलताएँ हो सकता है कि मैजिकली आपके पास आ भी जाए जादू की तरह कुछ समय के लिए लेकिन वो कायम नहीं रहते हैं क्योंकि वो फिर जादू की तरह चले भी जाते हैं इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम जितना ईमानदारी से कार्य करेंगे उतना ही खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं और वो टीके भी रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जैसे आपके जीवन में काफ़ी एक क्रांतिकारी के साथ आप रहे यानी आपके पिताजी क्रांतिकारी रहे और देश सेवा में आपने उनको देखा उनकी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं तो बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल दौर भी आता है ऐसे सिचुएशन में तो क्रांतिकारियों के बारे में आपके जीवन में या देश सेवा के जो लीडर्स हैं उनमें से कौन आपको बहुत मोटिवेशन देता है किन कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है कहने का तो ऐसा है पहले तो इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं था अभी वर्तमान में अपन अपने, अपने मोदी को देख रहे हैं मोदी की कार्यशैली अच्छी है कुछ करने का जज्बा है और कर भी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है हुँ, हुँ, तो वो थोड़ा सा कमी है लेकिन कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और जैसा कि हमारे पिताजी के बारे में बताया था वो भारतीय जनसंघ के हमारे शक्ति के संस्थापक थे उन्होंने राजनीति की जैसे ही कुछ मिलने का समय आया उनको भी धुंध चढ़ी मैं भी चुनाव लड़ूंगा जब वो 75 में इमरजेंसी लगी 77 में जब वो रिहा हुए चुनाव की घोषणा हुई उनको भी धुंध चढ़ गई कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा मैं भी कुछ करूंगा करके तो उस समय क्या है बहुत सारे नेता लोग जो है ना छोट नेता लोग पैदा हो जाते हैं और वो भैया नेताओं ने जो है ना उनके बहुत पैर खींचे हाईकमान के और इधर उधर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, उन्होंने उनका विरोध किया और उसका परिणाम ये हुआ कि दो लोग दावेदार थे दोनों को टिकट नहीं मिली और जब टिकट नहीं मिली ना तो उस समय फिर हमारे पिताजी ने उसी क्षण जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया अच्छा वहां की राजनीति बोली इतनी गंदी है मेरे लायक नहीं है और फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने हम तो उनको पहले से ही बोलते थे हमारी बात वो मानते नहीं थे लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने स्वयं ये निर्णय लिया और राजनीति से संन्यास लिया और हम तो कभी राजनीति में फिर उसके बाद में हालांकि बहुत सारे उनके समय के जो थे बहुत सारे नेता जो थे राजमाता विजयराजा सिंधिया थी जो अब नहीं है और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और अपने बिलासपुर से मूलचंद खंडेरवाल थे चापा से अपने बलिहार सिंह जी थे जो इनके करीबी मित्र रहे हुए हैं हमारे घरों पर उनका पहले आना जाना रहा है तो खेराम जी जो यहाँ के अपने अविभाजित मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जन जनसंघ के मतलब क्या बोलते हैं उसको गाडफादर क्या बोलते हैं उसको भीष्म पितामह है वो जब तक वो रहे वो भले वो चुनाव नहीं जीते पिछले दरवाजे से ही राज्यसभा सदस्य रहे वो चुनाव उन्होंने अपने जीवन में एक भी नहीं जीता लेकिन वो बीजेपी के भाष्म पिता, भीष्म पितामत है ऐसे करके बहुत सारे थे चाहते तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते थे पर हमने राजनीति देखी बहुत गंदी चीज़ है इसलिए हमने राजनीति में जाने का कोई फैसला नहीं किया कोई आगे बढ़ने का अभी जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं अब सबके प्रति शुभ भावना है सबके प्रति शुभकामना है जब भी मौका मिलता है <laughs> सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं और जैसे कि अपना दादी जानकी का भी स्लोगन है ना सौ परिवर्तन से विश्व सौ परिवर्तन हाँ जान चली जाए खुशी ना जाए अमल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये तो नहीं बोल सकते कि जैसे पहले मेरे में गुस्सा बहुत था अभी भी है मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ युद्ध कर रहा हूँ गुस्सा छोड़ने के लिए <laughs> कुछ तो सफलता मिली है दस पाँच परसेंट लेकिन जो है ना मतलब यह है कि उम्मीद है विश्वास है कि अपना ओम शांति से जुड़ के दादी जी से जुड़ के बहनों से जुड़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से, से जुड़ के जरूर अपना स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि जिस भगवान को खोजने के लिए हम दर दर भटकते थे जगह जगह मंदिर मस्जिद में जाके मत्थर टेकते थे उस भगवान ने हमको चुना पहचाना ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है वो बोलता है बच्चे मेरे कार्य में तुम मददगार बनो हम उससे हर समय मांगते ही रहते थे अब मैंने मांगना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जी जी मैं तो छोटी छोटी बात में बोलते थे कि मेरे को ऐसा करा दो मेरा ये करा दो मेरा वो करा दो तो अब जो है ना उनको सही पा लिया तो अब और कुछ चीज और कुछ पाने हाँ, की जरूरत पाना था जो पा लिया क्या रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया कई बार जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और जिन चीज़ों को हम लोग बहुत नज़दीक से देखते हैं लगता है कि इसमें हमारा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और कई बार समय आते ही वो चीज़ें पलट खाती हैं और फिर हमें लगता है कि अरे ये क्या हुआ लेकिन फिर भी वो भी एक अनुभव है और वहाँ जितना जल्दी हम अपने आप को किनारा कर सकते हैं उतना जल्दी किनारा करके हम एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं अपना एक नया खुद का बना सकते हैं जिसमें हमें सफलताएँ है, मिलती हैं और हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते टोचली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आइए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेड मॉडल नाइनटी पॉइंट फॉर फैम सुनते रहो मस्कते रहो है बजे में मेरे मन में बाबा वाली एक तार है इन नामी बसता है वही मेरे मन में उन्हीं का खुमार है अब बाबा का मै और वो मेरा अब आ गया वो मुझे रास है पाना था जिन्हें हमें पालिया वो फूल तुम्हें तो भव राम का शिव शम्मा तो मैं परवाना हूँ वो चंदा तुम्हें तो दीवानी हूँ मैं, मैं, मैं नारायणी नशे में झूम मैं नारायणी नशे में अब संगम में मेरा पास है पाना था जिन्हें हमने पालिया लिया असी के सागर में ये जीवन की नैया आ गई चला है वही हमको तो ये भाषण आ गई हमको वो खेवैया मिल गया हमको वो खेवैया मिल गया अब स्वर्ग नारा पास है पाना था जिन्हें हमने पा लिया नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान विमल अग्रवाल जी हैं जो सिक्स रनिंग में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं उनका जो सीक्रेट है हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने का वो हमने जाना उनसे कि वो रामदेव बाबा के कुछ एक्सरसाइज है कुछ योगासन से उसको रेगुलर करते हैं और स्लिप डिस्क का उनको प्रॉब्लम है ऑपरेशन ना करते हुए भी वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं अच्छी तरह से तो ये एक अच्छी बात है अब जैसे कि राजनीति से उनका परिवार जुड़ा हुआ था पिताजी जुड़े हुए थे संघ से और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद जो है वो अपना इंडिविजुअल काम करते उनके जीवन को उन्होंने अच्छी तरह से जिना बिजनेस के तौर पर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया बिज़नेस में अच्छी उनकी जो है सफलता मिली और फिर धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें अनुभव के साथ में शक्ति नाम का एक बिलासपुर के पास में जो जगह है वहाँ पर रहते हैं तो विमल जी मैं ये जानना चाहूँगा आपके इलाके के आसपास में कोई टूरिज्म प्लेस है जिसे लोग देखने के लिए आते हो ऐसा कोई ऐतिहासिक स्थल हो जिसके बारे में आप बता सकते हैं हमारे शक्ति से बारह किलोमीटर पर एक तुररी धाम है क्या नाम है तुर्री तुर्री तुर्री धाम है अच्छा तुरी वहाँ शक्ति से अपन चापा जाते हैं तो भी बारह किलोमीटर पड़ता है और अपन कोरबा जाते हैं जो चौवन किलोमीटर कोरबा पड़ता है उसमें 8 किलोमीटर के बाद में फिर लेफ्ट टर्न हो जाता है और तुर्री धाम है तुरड़ी धाम की जो है ना बहुत महिमा है वहाँ एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग पे बारह महीने वहाँ जल गिरते रहता है कहाँ से गिरता है कैसे गिरता है कहाँ से, से आता है ये किसी को भी पता नहीं हाँ अच्छा। तो वहाँ जो है सावन के महीने में बहुत दूर दूर से बाबा बम के भक्त आते हैं कांवर चढ़ाते हैं पिछले जब से मैं होश संभाल तब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बराबर बोलबम के भक्त आते हैं उड़ीसा से आते हैं बिहार से आते हैं पश्चिम बंगाल से भी आते हैं और इधर से भी इधर अपने छत्तीसगढ़ जो है अपना रायपुर इधर के बिलासपुर तरफ के भी बहुत सारे आते हैं और पैदल चलते हैं कुछ लोग तो लेट के भी जाते हैं अच्छा हाँ और जो पैदल चलते हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ शक्ति में और रविवार की रात को ये भक्तों का आना शुरू हो जाता है और उनके लिए ठहरने की व्यवस्था उनके लिए जलपान की व्यवस्था और जगह जगह रास्ते में जगह जगह जो है उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था रहती है जाने के लिए तो लोग पैदल जाते हैं काँवर चढ़ाते हैं लेकिन जब वहाँ से जल चढ़ाने के बाद में वहाँ भी उनके जो है ना चार पाँच जगह जो है उनके लिए नाश्ते पानी की वो, पोहा वगैरह है जलब्बी वगैरह की व्यवस्था नगर के नागरिक लोग करते हैं और वापसी में उनके लिए जो है ना वाहन की भी व्यवस्था करते हैं कि जो वाहन से भी वहाँ के लोग आते हैं और जब वापस आते हैं तो शक्ति के आसपास में फिर एक दो जगह जो है फिर उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं तो ऐसा करके जो है ना बहुत ही महत्व है उसका और आज से नहीं वर्षों से है इसी प्रकार अपन देखेंगे कि एक चापा के पास में भी जो है एक शिवलिंग है क्या नाम उसका मैं नाम भूल रहा हूँ तो वहाँ भी जो है ना चापा के पास शिवर्यनारायण शिवर्यनारायण खरौद है खरौज में तो मैं देखा कि इतने लोग वहाँ दीवाने हैं दूर दूर से लोग लेट लेट के जाते हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इतनी वहाँ की मानता है क्योंकि शिव जो वहाँ बताते हैं बेल सबरी के बेर जो है ना भगवान राम ने वहीं खाए थे तो अच्छा। हाँ खरौज <laughs> तो वहाँ वहाँ भी जो है न बहुत बड़ा मेला भरता है और पूरी छत्तीसगढ़ सरकार उसमें जो है ना देख रेख करती है पूरे मेले का आयोजन करती है और करीब पंद्रह दिन वो मेला चलता है और उस पंद्रह दिन में जो है ना इतनी भीड़ रहती है मेले में वहाँ शंकर जी के में जल चढ़ाने के लिए जो है इतने लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं वहाँ भी इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्थल है वहाँ भी लोग आते हैं ये दो जगह तो मेरे को ध्यान में है और बाकी इसके अलावा तो एक रायगढ़ के पास में भुपदेपुर है राम जिसको बोलते हैं वो भी मतलब टूरिस्ट प्लेस है हम लोग तो वहाँ चार पांच गए बार गए हैं पहले छोटे थे जब पढ़ते थे तो चार पांच बार गए हैं वहाँ वहाँ भी बढ़िया जगह है सुहावना मौसम रहता है और चारों तरफ जो है ना पेड़ वगैरह हैं और झरने वगैरह हैं और नहाने के लिए भी वो बना दिए हैं इस प्रकार से मंदिर तो नहीं है खाली टूरिस्ट प्लेस, प्लेस है वो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ मंदिर नहीं है ग्रीनरी है जरने है हाँ, लेकिन है। वो जरने क्या 24 से चौबीस घंटे पूरे साल भर में चलते हैं हाँ वो चलते हैं साल भर में चलते हैं वहाँ टूरिस्ट लोग खासकर संडे को लोग वहाँ ज्यादा जाते हैं अच्छा अच्छा संडे को छुट्टी रहती है हाँ। तो रायगढ़ से नजदीक पड़ता है तो रायगढ़ के लोग संडे को तो जाते है वहाँ पिकनिक बनाते हैं कुछ लोग वहाँ बना के खाते है कुछ अपने घरों से बना करके ले जाते हैं इंजॉय करते हैं छुट्टी का पूरा आनंद उठाते हैं जी जी इस प्रकार से वो भी है हम्म हम्म अच्छा जो शंकर की धार आपने बताया शंकर का मंदिर है जो आपके पास में 12 किलोमीटर पर तो उसका कुछ इतिहास नहीं है क्या इतिहास कुछ है इतिहास के बारे में क्या मेरे को तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं जब से हूँ संभाला हूँ जब से मैं देख रहा हूँ मैं खुद हर साल महाशिवरात्रि पर तुर्री पहले तो हम साइकिल से मैं जाता था अच्छा हाँ साइकिल से मैं जाता था और कम से कम मैं बोलता हूँ कि मैं पचासों बार वहाँ साइकिल से गया अच्छा आपको बारह किलोमीटर पड़ता है पचासों बार मैं वहाँ साइकिल से गया हूँ तो रही जल चढ़ाने के लिए रात्रि पे और एक शक्ति से एक कोरबा रोड में अट्ठारह किलोमीटर में एक ऋषभ तीर्थ है दमोधारा है वहाँ भी शंकर जी का वहाँ भी एक मंदिर है और वहाँ तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब वहाँ बहुत विशाल मेले का आयोजन हुआ था इतना बड़ा मेला लगा था वहाँ कि ये जो क्या बोलना चाहिए कि इनके घोड़े रहते हैं ना नहीं, नहीं। वो वो भी वहाँ पर जो है ना मेले में आए हुए थे किसी भी प्रकार के अनहोनी के लिए मतलब था तो जंगल ही वो उस समय तो घोड़े से भी मदद दी जा सके तो वहाँ भी बहुत और वहाँ हमारे यहाँ जो है कमला देवी करके थी वो वो मंदिर उन्होंने ही बनाया था बहुत फेमस नाम है उनका है आज भी वो नहीं। नहीं। उनका एक अमरकंटक में भी है उनका आश्रम जो है अमरकंटक में एक बाबा कल्याण जी का है उनका अभी आश्रम है और नर्मदा का उद्गम है वो नर अमरकंटक तो वहाँ भी जाते रहते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं जब भी ग्रहण वगैरह का हो रहता है या और कोई चीज़ का ऐसा होता है ना तो जाते हैं अमरकंटक भी मैं भी कई बार गया हूँ और अमरकंटक भी बहुत अच्छी जगह है कुल मिला के हमारे जो शक्ति जहाँ हम रहते हैं ना उसके चारों तरफ जो है ना मंदिरों की भरमार है अच्छा मंदिर है मंदिरों की तो भरमार है क्या बात है खुद हमारे है? खुद हमारे यहाँ शक्ति में जो है एक महामाई मंदिर है सिद्ध पीठ जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। वहाँ देखो नवरात्रि अभी गई है नवरात्रि में इतने भीड़ थी इतने भक्तों की भीड़ थी कि पूछो मत पूछ <laughs> <मत। laughs> चलिए विमल अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आपके आस में जो टूरिज्म प्लेस हैं जो धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में आपने बताया और जो शंकर का जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है वहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक ख़ास वैशिष्टता आपने बताया उसकी विशेषता बताया कि उनके जटा पर जो है गंगा बहती है वो कहाँ से बहती है कितने समय से बह रही है ये किसी को पता नहीं ये आपने बताया तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी अपने तीर्थ स्थलों के बारे में धार्मिक स्थलों के बारे में सुनकर कहीं ना कहीं आपके वानस पटल पर भी आपने कहीं धार्मिक स्थल पर गए होंगे तो वो सारी चीज़ें आपके मन प्रसन्न आपके मन को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आ रही होगी तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनते हैं अभी चल कांवरिया चल जैसे कि हमारे विमल जी ने याद कराया कि वहां पर कावर लेके लोग आते हैं कावर चढ़ाते हैं तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर विमल जी से जुड़ेंगे आप सुनाए हैं रीड मार्ड वन नाइनटी पॉइंट फॉर एफ एम सुनते रहो बहो चल का जल कावरिया जल कावरिया झल कावर उठा कॉँवर उठा नारा शिव का लगा मन चाहा फल देंगे बाबा छल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया जल कावर उठा जल कावरिया चल कावरिया जल कावरिया जल कावर उठा कंवर बुढ़ा नारश का लगा मन चाहा फल देंगे बाबा चल का वैया बोल, बाम बाम बोल बोल बम बम बम बम बोले ज में गंगा जल भर लेज में गंगा जल भर ले कावर उठा के नंगे पाँव चल दे देवर उठा के नंगे पाव चल दे बोल बम बम तू बम हम अग्रदानी बाबा कर तूने तुझे मारी दुनिया साड़ी नदी हो पहा वर तो चढ़ा जग संसार शिव शंभ के लिए जो भी कावर ला कांवर लाते खुशियों के बोले न देते हैं जगा चल कावरिया चल कावरिया चल कावरिया चल कांवर कावर उठा कांवर उठा न रिव का लगा मन चा फल देंगे बाबा pore por ban ban pore por ban ban pore por ban ban pore por ban ban pore por ban ban नमस्कार बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना चल कावरिया चल तो ये शिव के भक्तों के ऊपर गीत बना था जो हमने आपको सुनाया और विमल अग्रवाल जी ने अपने यहाँ का धर्मस्थल जो है तीर्थ स्थल उसके बारे में बताया था उसी से रिलेटेड ये गाना हमने आपको सुनाया और ये अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी मोड पर हम लोग पहुँचे हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुना है विमल अग्रवाल जी से बातें हो रही हैं तो विमल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस शक्ति जो छत्तीसगढ़ में आता है आपका एरिया वहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ पर पूरे साल भर में किस किस तरह के उत्सव खास मनाए जाते हैं उसके बारे में बताइए हमारे यहाँ ना एक तो ये जो रौताही मेला है जब किसान लोग जब अपनी धान की फसल काटते हैं ना तो उत्सव मनाते हैं जिसको हम लोग बोले रौताही रौताही का मतलब होता है राउत आही राउत लोग नाचते हैं उनकी फसल तैयार हो जाती है काटते हैं ना वो लोग उत्सव मनाते हैं तो रौताही मेले में बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत दूर दूर से वहाँ जो है ना दुकानें आती है और ये करीब पंद्रह दिन चलता है अच्छा पूरा पंद्रह दिन, दिन चलता है और पहले तो कम से कम सात आठ टाकीजें आती थी पहले एक पिक्चर का जमाना था नहीं, अभी नहीं। तो उनका क्रेज कम हो गया है तो टूरिंग टाकीजें आती थी आ, और लोग अपने घरों से जो है ना चटाई दरी ले लेके जाते थे पिक्चर देखने के लिए आ, आ, और ऐसे ही जो है ना सिनेमा के अलावा सर्कस वगैरह आते थे और आजकल तो जो चल रहा है ना मोटरसाइकिल रेस जो कुएँ में मौत में वो बहुत आते हैं और ये इधर पंचमढ़ी तरफ से या मरकंटर तरफ से जो है ना ये जो खिलौने वगैरह आते हैं क्राकरी वगैरह आते हैं ये बहुत बिकने के लिए आते हैं तो ये रोताही मेला हमारे यहाँ का जो है ना बहुत ही अभी भी जो है ना पिछले साल भी जो है इतना मेला लगा था इतने लोग आते हैं मतलब ये पंद्रह दिन जो है न लोगों को एक ही काम रहता है <laughs> रोताही मेले में इधर से उधर घूमो उधर से उधर घूमो और आस के चारों तरफ के लोग आते हैं अच्छा रोताही मेला बहुत भीड़ रहती है और इस साल और अच्छी रहेगी ऐसा लग रहा है मेरे को क्योंकि फसल अच्छी लग रही है है ना दूसरा जो हमारे यहाँ का फेस्टिवल में जैसे धार्मिक में जन्माष्टमी है जन्माष्टमी में, में राधा कृष्ण का मंदिर सजाते हैं झूला वगैरह लगाते हैं माताएं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं लेकिन बहुत हमारे जो राधा कृष्ण मंदिर है उसमें सुबह आठ बजे से रात को बारह बजे तक जो है ना बीसों लोगों ने आके दर्शन करते हैं अच्छा इतनी भीड़ रहती है वहाँ और वहाँ भी जो है ना मतलब झूले वगैरह आते हैं लोगों को आकर्षण का, का केंद्र रहते हैं फिर रामनवमी का पर्व पर्व मनाते हैं राम मंदिर है हमारे यहाँ एक मतलब बहुत पुराना मंदिर है राम मंदिर है जिसमें राम लक्ष्मण और सीता विराजमान हैं और उस राम मंदिर में उसमें ये नवमी के दिन जैसे अपन बोलते हैं राम का जन्म होता है तो जन्म मनाते हैं उसमें उसमें आस के लोग और नगर के लोग सब उसमें आते हैं भाग लेते हैं उसमें उससे मनाते हैं इस प्रकार से जो है कई उत्सव मनाते हैं नवरात्रि है नवरात्रि में तो चारों तरफ धूम मची रहती है कम से कम हमारे यहाँ शक्ति में कम से कम 25 जगह दुर्गा पंडाल बनते हैं अच्छा पच्चीस जगह कम से कम और एक एक पंडाल में पाँच लाख से दस लाख रुपए खर्च होता है लोग पूरा भक्ति भावना से जुड़े रहते हैं झूमते हैं नाचते हैं गाते हैं और जब जैसे जैसे पंचमी से तो जो है ना भक्ति भावना इतनी बढ़ जाती है क्योंकि अब उनको माता के इतने भक्त रहते हैं माता की भक्ति में इतना खो जाते हैं कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जाती रहती है और हमारे यहाँ जो है पंडालों में जो है ना एक से एक प्रसाद रसगुल्ला का प्रसाद लगाएंगे इमरती का लगाएंगे मतलब दूर दूर से गाँव वाले आते हैं और लंबी लंबी लाइने लगती है प्रसाद के लिए और पंचमी से ज़्यादा भीड़ आती है और अष्टमी के आते आते जो है ना अब लोगों को ऐसा लगता है कि अब माँ के जाने का वक्त हो गया तो माँ के इतने भक्त हो जाते हैं इतनी उनकी आराधना करते हैं इतने अरदास करते हैं कि माँ को जो है ना एकदम भाव अष्टमी वाले दिन तो जो है ना एकदम भाव विभोर हो, हो जाते हैं और जब वो हवन करते हैं क्योंकि दूसरे दिन विसर्जन करना है जब हवन करते हैं तो सबकी आँखें भी जो है ना नमी हो जाती है और नवमी के दिन फिर वो जो है माता का विसर्जन करते हैं और विसर्जन करते हैं एक हफ्ते तक तो जो है ना जहां आप भी आप नगर में कहीं पर भी आप जाओ तो ऐसा लगता है कि काट खाने को दौड़ रहा है एकदम सोना सोना लग रहा है जो चारों तरफ माइक गूंज रहे थे लोगों का आना जाना था भक्तों का आना जाना था एकदम से जो है ना खाली हो जाता खाली हो जाता है, हो जाता है।, <laughs> है। और कहीं मन नहीं लगता समझ लो आप कुछ समय तक कुछ <laughs> समय तक मन नहीं लगता <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी जो है अपने यहाँ के उत्सव याद आ रहे होंगे और हर ग्रामीण में हर शहर की अपनी एक खूबसूरती होती है और वो वहाँ का परिवेश जो है उससे बिल्कुल सच जाता है और जैसे वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है लेकिन फिर वापस हम अपने रूटीन में आ जाते हैं तो चीज़ें अपने आप ठीक ने लगती है तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा विमल अग्रवाल जी आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुनाए हैं और मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे प्रेरणा मिले ऐसा कुछ संदेश आप सुनाइए मेरा तो एक सब के लिए एक ही संदेश है ईमानदारी से रहिए और ईमानदारी में कुछ भी आप व्यापार करेंगे कुछ भी काम करेंगे सच्चाई से रहेंगे सफाई से रहेंगे सफलता निश्चित मिलेगी सफलता में कोई संदेह नहीं है सफलता जो है परीक्षा जरूर आती है उस समय आदमी संसार बुद्धि हो जाता है पता नहीं मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा निश्चय बुद्धि बनिए और निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं निश्चय में ही विजय है चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जॉब में हो नौकरी में हो व्यापार के क्षेत्र में हो एजुकेशन के क्षेत्र में हो आप निश्चय रहिए और निश्चय के साथ में पूरे प्रयास से आप सफलता का प्रयास जो है पूरे मन से कीजिए तो निश्चित आपको सफलता यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश विमल जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और खास रेडियो मौजूद के इस वक्त जो सुन रहे हैं सभी श्रोता मित्रों को भी ये बात सटीक लग रही होंगी क्योंकि जब तक हमारे अंदर मन पूरे हृदय से हम किसी काम को दिल से नहीं करते हैं तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है और एक विश्वास के साथ एक निश्चय के साथ जब हम लोग कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलती है तो निश्चय ही विजय का एक सुंदर माध्यम है तो मैं चाहूँगा कि जो विमल वी, विमल अग्रवाल जी ने जिस बात को एक संदेश के रूप में आप सभी के सामने रखा है उसे आप यूज़ कीजिए और अपने जीवन में सफल बनिए तो चलिए आज के इस शो में हमने बहुत सारी बातें विमल जी से सुना सकती जो छत्तीसगढ़ में आता है और वहाँ पर वो एक आ, ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य किया जबकि उनके पास वो चीज़ें जो है एक विकल्प के रूप में आया था उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन जब उनके पास वो बातें आ गई तो उन्होंने भी उसके लिए हाँ कर दिया और चीज़ें जो है बहुत अच्छी बनने लगी तो वो कहते हैं कि जब आप अगर विश्वास के साथ कोई काम खुले दिल से करते हैं तो उसके लिए आपको मदद भी मिल जाता है और वो चीज़ें जो है अपने आप भी होने लगता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो एक संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि जब मिल जाती है तो लोगों की सेवा करने में भी खुशी होती है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया विमल जी ने तो आप सभी की तरफ से विमल जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और श्रोता मित्रों आज के इस सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही फिर अगले संडे वापस हम लोग मिलेंगे सलामी जिंदगी कार्यक्रम में तब तक आप बने रही हमारे साथ रेडियो मधुबहन के साथ खुश रहिए मस्त रहिए इन्हीं दुआओं के साथ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और विमल अग्रवाल जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो